श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौदह नौ मई अट्ठारह सौ पचासी अवतार का स्वरूप नरेंद्र प्रूफ प्रमाण के बिना कैसे विश्वास करूं कि ईश्वर आदमी होकर आते हैं गिरीश विश्वास ही सफिशियंट प्रूफ यथेष्ट प्रमाण है यह वस्तु यहाँ है इसका क्या प्रमाण है विश्वास ही इसका प्रमाण है एक भक्त एक्सटर्नल वर्ल्ड बहिर्जगत बाहर है इस बात को क्या कोई फिलासफर दार्शनिक प्रूफ प्रमाणित कर सका है केवल कहाँ है इरेसिस्टिबल बिलीफ अनिवार्य विश्वास किरिस नरेंद्र से ईश्वर सामने आने पर भी तू विश्वास नहीं करोगे यदि ईश्वर कहेंगे मैं ईश्वर हूँ मनुष्य के शरीर में आया हुआ हूँ तुम शायद कहोगे वे झूठ बोल रहे हैं धोखा दे रहे हैं अब यह बात चली कि देवता अमर हैं। नरेंद्र इसका प्रमाण क्या है गिरीश पर तुम्हारे सामने आने पर भी तो विश्वास नहीं करोगे नरेंद्र अमर अतीत काल में थे इसका प्रमाण भी तो चाहिए मणि पलटू से कुछ कह रहे हैं पलटू नरेंद्र से हंसकर अमर के लिए अनादि की क्या जरूरत है होना है तो अनंत होना चाहिए श्री राम कृष्ण सहास्य नरेंद्र वकील का लड़का है पलटू डिप्टी का लड़का है सब हंसते हैं सब कुछ देर चुप हो गए योगेंद्र गिरीश आदि भक्तों से सहास्य नरेंद्र की बातों में ये श्री कृष्ण अब नहीं आते श्री राम कृष्ण हंसकर मैंने एक दिन कहा था चातक आकाश के पानी के सिवा और पानी नहीं पीता नरेंद्र ने कहा चातक यह पानी भी पीता है तब मैंने माँ से कहा माँ ये सब बातें क्या झूठ हो गई मुझे बड़ी चिंता थी एक दिन नरेंद्र आया कमरे के भीतर कुछ चिड़ियाँ उड़ रही थीं देखकर उसने कहा यही है यही है मैंने पूछा क्या उसने कहा यही चातक है मैंने देखा कुछ चमगीदड़ उड़ रहे थे तभी से मैं उसकी बातों को ग्रहण नहीं करता तब हँसते हैं यदू मल्लिक के बगीचे में नरेंद्र ने कहा तुम ईश्वर के रूप जितने देखते हो सब तुम्हारे मन का भ्रम है तब आश्चर्य में आकर मैंने उससे कहा क्यों रे वे बातचीत जो करते हैं नरेंद्र ने कहा मनुष्य ऐसा ही सोचता है तब माँ के पास आकर मैं रोने लगा कहा माँ यह क्या हुआ क्या सब झूठ है नरेंद्र ऐसी बातें कहता है तब माँ ने दिखलाया चैतन्य अखंड चैतन्य चैतन्य रूप और उन्होंने कहा अगर ये बातें झूठ होंगी तो ये सब मिलती किस तरह है तब मैंने नरेंद्र से कहा साला तूने अविश्वास पैदा कर दिया था तू साला अब यहाँ मत आना फिर विचार होने लगा नरेंद्र विचार कर रहे हैं नरेंद्र की उम्र उम्र इस समय बाईस वर्ष चार मास की है नरेंद्र गिरीश मास्टर आदि से शास्त्रों पर भी कैसे विश्वास करूँ महानिर्वाण तंत्र एक बार तो कहता है ब्रह्म ज्ञान के बिना नरक होगा फिर कहता है पार्वती की उपासना को छोड़ और उपाय नहीं है मनुसंहिता में मनुजी कुछ लिखते हैं वे उन्हीं की अपनी बातें हैं मूसा लिखते हैं पेट्यूच उसमें भी उन्होंने अपनी ही मृत्यु का वर्णन लिखा है सांख्य दर्शन लिखते हैं ईश्वरा सिद्धे ईश्वर है यह कोई प्रमाणित नहीं कर सकता फिर कहते हैं वेद मानना चाहिए वेद नित्य हैं इससे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये सब नहीं है मैं समझ नहीं सकता मुझे समझा दो शास्त्रों का अर्थ जिसके भी जी में जैसा आया उसने वैसा ही किया है अब मैं किस किसका ग्रहण करूं? वाइट लाइट सफ़ेद रोशनी रेड मीडियम लाल शीशे के भीतर से आती है तो लाल दिख पड़ती है ग्रीन मीडियम हरी शीशे के भीतर से आती है तो हरी दिख पड़ती है एक भक्त गीता भगवान की उक्ति है श्री कृष्ण। गीता सब शास्त्रों का सार है सन्यासी के पास और चाहे कुछ न रहे परंतु एक छोटी सी गीता जरूर रहेगी एक भक्त गीता श्री कृष्ण की उक्ति है नरेंद्र श्री कृष्ण की उक्ति है या दूसरे किसी की श्री कृष्ण निर्वाक रहकर नरेंद्र की ये सब बातें सुन रहे हैं श्री कृष्ण ये सब अच्छी बातें हो रही हैं शास्त्रों के दो अर्थ हैं एक शब्दार्थ और दूसरा मर्मार्थ ग्रहण मर्मार्थ का ही करना चाहिए जो अर्थ ईश्वर की वाणी के साथ मिलता हो चिट्ठी की बातों में और जिसने चिट्ठी लिखी है उसकी बातों में बड़ा अंतर है शास्त्र है चिट्ठी की बातें ईश्वर की वाणी है उनके मुख की बातें मैं उस बात को ग्रहण नहीं करता जो माँ की बात से नहीं मिलती अब अवतार की बात होने लगी नरेंद्र ईश्वर पर विश्वास होने से ही होगा फिर वे कहाँ झूल रहे हैं या क्या कर रहे हैं इससे हमें क्या काम ब्रह्मांड अनंत है और अवतार भी अनंत है नरेंद्र की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ उन्हें नमस्कार करके कहा आहा मणि भवनाथ से कुछ कह रहे हैं भवनाथ ये कहते हैं हाथी को जब हमने नहीं देखा तो वह सुई के छेद के अंदर से जा सकता है या नहीं या हमें कैसे विश्वास हो ईश्वर को हम जानते नहीं फिर वे आदमी के रूप में अवतार ले सकते हैं या नहीं किस तरह हम इसका विचार करके समझें श्री रामकृष्ण सब कुछ है वे जादू चला देते हैं बाजीगर गले में छुरी मार लेता है उसे फिर निकाल लेता है कंकड़ पत्थर खा जाता है